महाभारत शांति पर्व नवाधिक नवाधिकमोध्या जनकवंशी को एक मुनि का धर्म विषयक उपदेश विचरण भिस्म वाचल मृग्यान कांशरम भिष्म जी कहते हैं राजन एक समय की बात है जनक वंश का कोई राजकुमार शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में घूम रहा था उसने वन में बैठे हुए एक मुनि को देखा जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं महर्षि के वंशधर थे। प्रणम्य सिरसा मुनि पश्चात पपक्ष नशमान पास बैठे हुए मुनि को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वह राजकुमार उनके समीप पे ही बैठ गया उसका नाम था। उसने महर्षि की काम से भगवान इस क्षणभंगुर शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है सत्कार करने पर उन महातपस्वी महात्मा मुनि ने राजकुमार भसमान से यह कल्याणकारी वचन कहा ऋषि मनसो प्रतिकूला प्रेह चमांस भूता प्रतिकूले निवृत स्व यथेन्द्रियी बोले राजकुमार यदि तुम इस लोक और परलोक में अपने मन के अनुकूल वस्तुएं पाना चाहते हो तो अपने इंद्रियों को संयम में रखकर समस्त प्राणियों के प्रतिकूल आचरणों से दूर हट जाओ धर्म सताम हिता पुंसा धर्मश्चै सताम धर्म लोका त्रेयस्ता प्रवृत्ता चरा चरा धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला और धर्म ही उनका आश्रय है तात चराचर प्राणियों सहित तीनों लोग धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं स्वादु कामुकमा वैतृष्ण्यम कि गछसी मधुप्य दुर्बुद्धे प्रपात नानुपश्यसी भोगों का रस लेने की इच्छा रखने वाले दुर्बुद्धि दुर्बुद्धिमानव तुम्हारी काम पिपासा शांत क्यों नहीं होती अभी तुम्हें वृक्ष की ऊंची डाली में लगा हुआ केवल मधु ही दिखाई देता है वहाँ से गिनने पर प्राणांत हो सकता है इसके ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं है अर्थात अभी तुम भोगों की मिठास पर ही लुभाए हुए हो उससे होने वाले पतन की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है यथा ज्ञाने ए परिचय कर्तव्य तथा धर्म ए परिचय कर्तव्य जैसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले मनुष्य को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए असता धर्म का बिना विशुद्धम कर्म दुष्करम सता तु धर्म काम ए न कर्म दुष्कर्म दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे तो भी उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन है और साधु पुरुष यदि धर्म के अनुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी करना सहज है वन हि ग्राम्य सुखाचार ओ यथा ग्राम्य तथा वस ग्राम ही वन सुखाचार ओयथा वन चरस तथा वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुखों का उपभोग करने में लगा है उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए तथा गांव में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से वर्ताओं में ही सुख मानता है उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए मनोवाकाय के धर्मे कुरप्रधार गुण गुण पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग में जो गुण अवगुण है उनका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो फिर एकाग्र चित्त हो मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले धर्म में श्रद्धा करो अर्थात पूर्वक धर्म के पालन में लग जाओ नृत्यम च बहुदात साधुभ्यूयता प्रार्थत व्रत शौचाभ्याम सत्कृतम देश काल प्रतिदिन व्रत और शौचाचार का पालन करते हुए उत्तम देश और काल में साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोषा दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए शुभे नेदनाय प्रतिपादिन क्रोधम क्रोधम विसृज्य दानुतप्य न के शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सतपात्र को अर्पण करना चाहिए क्रोध को त्याग कर ध्यान देना चाहिए और देने के बाद न तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए और न उसे दूसरों को बताना ही चाहिए अन्य चरितंत सत्यवागा यौनिकम विशुद्ध पात्र दयालु पवित्र जितेंद्रिय सत्यवादी सरलतापूर्ण बर्ताव करने वाला तथा तो यौनि से अर्थात जन्म से और कर्म से शुद्ध वेद ब्राह्मण ही दान पाने का उत्तम पात्र है सत्यता चैक पत्नी च जात्याम गोविदा ठटकर्मा पात्र मुच्यते अपनी ही, ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई तथा पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री यहाँ उत्तम योनि मानी गई है अतः जिसका ऐसी माता से जन्म हुआ हो वह जन्म से शुद्ध है ऋग यजुष्ठ और सामवेद का विद्वान होकर सदा यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह इन तीन इन छह कर्मों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है स एव धर्म सो धर्म स्तम भवेन पात्र पात्रकर्म विशेषेण देश कालावेक्ष देश काल पात्र और कर्म विशेष पर विचार करने से एक ही कर्म भिन्न भिन्न मनुष्य के लिए धर्म और अधर्म रूप हो जाता है लील लीलियाल्पमार प्रमृद्यात्जपुमा बहुयत्न च मह पाप निर्हरण तथा जैसे शरीर में थोड़ी सी धूल लगी हुई हो तो मनुष्य उसे अनायास ही झाड़ पोछ दूर कर देता है परंतु बहुत अधिक महल बैठ जाए तो उसे बड़े प्रयत्न से दूर कर सकता है उसी प्रकार थोड़ा पाप थोड़े से प्रयत्न से और महान पाप महान प्रायश्चित करने से दूर होता है विरक्त यथा सम्यगृतम भवती भेषजम तथान दोष से धर्म चुकाव जैसे जिसने विरेचन के द्वारा अपने पेट को अच्छी तरह साफ कर लिया हो वह मनुष्य यदि घी खाए तो वह उसके लिए दवा के समान लाभदायक होता है उसी तरह जिसके सारे पाप दोष दूर हो गए हैं उसी के लिए धर्म परलोक में सुख देने वाला होता है मानसम सर्वय तेवई शुभा शुभम अशुभेभ्य सदाक्षिप्य शुभेवतारेत सभी प्राणियों के मन में शुभ और अशुभ विचार उठते रहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह चित्त को सदा अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में ही लगाए सर्व सर्वेण सर्व क्रियमाण च पूजया स्वधर्मे यगस्ते कामं धर्मो विधीयता अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करो तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में तुम्हारा अनुराग हो उसका इच्छा अनुसार पालन करते रहो अधि बुद्धिमान भवन अप्रशांत प्रसाम्यम अप्राज्य प्राग्ञव चरण अधित्त नरेश धीरता का आश्रय लो दुर्बुद्धे बुद्धिमान बनो तुम सदा अशांत रहते हो अब से शांत हो जाओ और अब तक मूर्खों के से बर्ताव करते रहे अब विद्वानों के समान आचरण करो तेजसा सक्यते प्राप्तम उपाय सहचारिणाम इह च प्रेत च श्रेय तस्मूल धृति पराम जो तत्पुरुषों का संग करता है उसी उन्हीं के उसे उन्हीं के तेज या प्रताप से कोई ऐसा उपाय प्राप्त हो सकता है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो उत्तम धृति अर्थात मन की स्थिरता ही कल्याण का मूल है राजर्षि धृति स्वर्गा पति तो ही महाभीशाति पुण्यों की धृत्यालोकान्प्तवान राजर्षि महाभीश धृतिमान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा याति अपना पुण्य क्षीण हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोगों को प्राप्त हुए तपस्वी धर्मवताम विदुषा चोपीवना प्राप्यसे विपनाम बुद्धिम तथा श्रेयो विपश्यसे ही राजन तपस्वी धर्मात्मा एवं विद्वानों की सेवा करने से तुम्हें विशाल बुद्धि प्राप्त होगी जिससे तुम कल्याण के भागी हो सकोगे भीष्मितम विनिवर्त्य मन कामा धर्मे बुद्धिम चकार भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर राजकुमार वसुमान अच्छे स्वभाव से संपन्न था उसने मुनि के उस उपदेश को सुनकर अपने मन को कामनाओं से हटा लिया और बुद्धि को धर्म में ही लगा दिया इति महाभारत शांति परमढ़ि मोक्षधर्म परमढ़ जनकानुशासन ही नवाधिक शमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जनकवंशी वसमान को उपदेश विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ